महाभारत आश्वेधिक पर्व द्वांशोध्याय मन बुद्धि और इंद्रिय होताओं का यज्ञ तथा मन इंद्रिय संवाद का वर्णन ब्राह्मण ब्राह्मणवाच अत्रुदाहतीमतिहास पुरातन सुभगे सप्तोतण विधानम् इहजाध ब्राह्मण ने कहा सुभगे इसी विषय में इस पुरातन इतिहास का भी उदाहरण दिया जाता है हाथ होताओं के यज्ञ का जैसा विधान है उसे सुनो ध्यान चक्षुष जिह्वाच्रोत्र पंचम मनोबुद्धिस्तो होतार शुक्व काशे ठंनो न पश्यतीतरेतरमे ऐतान् वही सप्तोत्रे स्व स्वभा शोभने नाशिका नेत्र जिह्वा त्वचा और पांचवा कान मन और बुद्धि ये साथ होता अलग अलग रहते हैं यद्यपि ये सभी सूक्ष्म शरीर में ही निवास करते हैं तो भी एक दूसरे को नहीं देखते हैं इन साथ होताओं को तुम स्वभाव से ही पहचानो ब्राह्मण सुख में बकाशे संतस्ते कथम दान्योदर्शि कथम स्वभा भगवान ने तदावच में प्रभो ब्राह्मण ने पूछा भगवान जब सभी सुख शरीर में ही रहते हैं तब एक दूसरे को देख क्यों नहीं पाते प्रभु उनके स्वभाव कैसे हैं यह बताने की कृपा करें गुण ज्ञानम अभिज्ञता परस्पर हम गुणा ने ते नाभिचान कर ब्राह्मण ने कहा प्रिय यहाँ देखने का अर्थ है जानना गुणों को न जानना ही गुणवान को न जानना कहलाता है और गुणों को जानना ही गुणवान को जानना है ये नासिका आदि सात होता एक दूसरे के गुणों को कभी नहीं जान पाते हैं इसलिए कहा गया है कि ये एक दूसरे को नहीं देखते हैं जेउ आ चक्षु तथा ओम द्वाम बुद्धि न गंधान अधिगछंती घृणान अधिगछति जीभ आँख कान त्वचा मन और बुद्धि ये गंधों को नहीं समझ पाते किंतु नासिका उसका अनुभव करती है घ्राणम चक्षुस्त था स्त्रोत्र वाण बुद्ध रे वच नासिका कान नेत्र त्वचा मन और बुद्धि ये रसों का आस्वादन नहीं कर सकते केवल जिह्वा उसका स्वाद ले सकती है घ्राणम जिह्वा तथा श्रोत्रम वा मनो बुद्धिव न रूपान्यधिगछते चक्षुष्त्ताधिगछति नासिका जीव कान तवचा मन और बुद्धि ये रूप का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते किंतु नेत्र इनका अनुभव करते हैं घ्राणम जिह्वा ततचक्षुश्रोत्र बुद्धिमन तथा न स्पर्शा नगछनते नधिग्छति नासिका जीभ आंख कान बुद्धि और मन ये स्पर्श का अनुभव नहीं कर सकते किंतु त्वचा को इसका ज्ञान होता है घ्राणम जिहवाह चक्षुष बुद्धिरेवच न शब्दाधिगछतिगछति नासिका जीभ आंख त्वचा मन और बुद्धि इन्हें शब्द का ज्ञान नहीं होता किंतु कान को होता है घाणम जिह्वा चक्षुष तवक्स्त्रोत्र बुद्धिव संशय आधिगछती मन तमिगछति नासिका जीव आंख त्वचा कान और बुद्धि ये संशय संकल्प विकल्प नहीं कर सकते यह काम मन का है घाण जिहवा चुष्च तक स्त्रोत्र मणेव न निष्ठा अधिगछति बुद्धिग्छति इसी प्रकार ना जीव आवचा कान और मन वे किसी बात का निश्चय नहीं कर सकते ज्ञान तो केवल बुद्धि को होता है अत्र उदाह मम्मतन इंद्रिया संवाद मनस भामिली भामि इस विषय में इंद्रियों और मन के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है मनुवाच नाघ्राते मामते घाणम वृतम जिह्वा नीति चूप चक्षुण गृहते नुध्यते न्रोत्र बुद्धते श भयाशीन कथंचन परवर हम सर्वभूताम सनातनम् एक बार मन ने इंद्रियों से कहा मेरी सहायता के बिना नाशिका सूं नहीं सकती जीभ का स्वाद नहीं ले सकती आँख रूप नहीं देख सकती तथा स्पर्श का अनुभव नहीं कर सकती और कानों को शब्द नहीं सुनाई दे सकता इसलिए मैं सब भूतों में श्रेष्ठ और सनातन हूँ अगाराणी वशूनिया शांताशैवाज्न इंद्रिया भाषंते मैया हीनास मेरे बिना समस्त इंद्रिया बुझी लप्टो वाली आग और सुने घर की भांति सदात्री सदी जान पड़ती है कठा निवाद्रुष्का यतमरपींद्रिय गुणाथाधिग्छते महामृत सर्वज तव संसार के सभी जीव इंद्रियों के यत्न करते रहने पर भी मेरे बिना उसी प्रकार विषयों का अनुभव नहीं कर सकते जिस प्रकार के सूखे गीले काष्ट कोई अनुभव नहीं कर सकते इंद्रिया इंद्रिया्युचुहू एवेत भवि सत्यम यथे तन्मते भवान ऋतेष्मा स्मता भोगते भवान यदि यह सुनकर इंद्रियों ने कहा महोदय यदि आप भी हमारी सहायता लिए बिना ही विषयों का अनुभव कर सकते हैं तो हम आपके इस बात को सच मान लेती यज्मासु प्रवीण हेतु तर्पण प्राण धारण भोगान भुगते भगवान सत्यम यथई तथा हमारा लय हो जाने पर भी आप तृप्त रह सकें जीवन धारण कर सकें और सब प्रकार के भोग भोग सके तो आप जैसा कहते और मानते हैं वह सब सत्य हो सकता है अथवा स्मु लीन सो षु विषय च यदि संकल्पमात्रे भुंते भोगा यथार्थवत मंदसेसे सिद्धि अस्मदेशु नि घ्राणी नूपमाधस्व रसमस्व चक्षुषा शब्दमादस्व सोतेण गादस्व स्पर्दस्वीयाब्द्या इंद्रियालीन हो जाएं या विषयों में स्थित रहें यदि आप अपने संकल्प मात्र से विषयों का यथार्थ अनुभव करने की शक्ति रखते हैं और आपको ऐसा करने में सदा ही सफलता प्राप्त होती है तो जरा नाग के द्वारा रूप का जो दो अनुभव कीजिए आँख से रस का तो स्वाद लीजिए और कान के द्वारा गंधों को तो ग्रहण कीजिए इसी प्रकार अपनी शक्ति से जीवा के द्वारा स्पर्श का त्वचा के द्वारा शब्द का और बुद्धि के द्वारा स्पर्श का तो अनुभव कीजिए मल जसाम भोगान अम्म आदस्व नो चिष्टम भोक्त आप जैसे बलवान लोग निमो के बंधन में नहीं रहते नियम तो दुर्बलों के लिए होते हैं आप नए ढंग से नवीन भोगों का अनुभव कीजिए हम लोगों की झूठन खाना आपको शोभा नहीं देता यथा यथाही शासधावती तथा श्रुत उपादा स्तुत्यर्थम उपतिषति विषयादमस्मा भी दर्शिता अनागतानती स्वप्ने चाह तथा जैसे शिष्य श्रुति के अर्थ को जानने के लिए उपदेश करने वाले गुरु के पास जाता है और उनसे श्रुति के अर्थ का ज्ञान प्राप्त करके फिर स्वयं उसका विचार और अनुसरण करता है वैसे ही आप सोते और जागते समय हमारे ही दिखाए हुए भूत और भविष्य विषयों का उपभोग करते हैं वह मन गता चंतूनातसा अस्मदर्थे कृते कार्य दृश्यते प्राणारण जो मनरहित हुए मंदबुद्धि प्राणी हैं उनमें भी हमारे लिए ही कार्य किए जाने पर प्राणधारण देखा जाता है बहुनपी ही संकल्पान मत् स्वप्ना चुभुक्षा पीड्यमान विषयान धावती बहुत से संकल्पों का मनन और सपनों का आश्रय लेकर भोग भोगने की इच्छा से पीड़ित हुआ प्राणी विषयों की ओर ही दौड़ता है अगार मद्वाहारवेश संकल्प भोगान विषय निबद्धार प्राण अक्षय शांत मुपैत नित्यम दारुक्षय ज्वलित हो यथव विषय वासना से अनुविद्ध संकल्पजनित भोगों का भोग करके प्राण शक्ति के क्षीण होने पर मनुष्य बिना दरवाजे के घर में घुसे हुए मनुष्य की भांति उसी तरह शांत हो जाता है जैसे संविधाओं के जल जाने पर ज्वलित अग्नि प्रज्वलित अग्नि स्वयं ही बूझ जाती है काम हम तो नेशो गुण सुसंग कामम जन्यो न गुणोपलब्धि असमान बिना नें तवोपलब्धि न भजे तह भले ही हम लोगों की अपने अपने गुणों के प्रति आसक्ति हो और भले ही हम परस्पर एक दूसरे के गुणों को न जान सके किंतु यह बात सत्य है कि आप हमारी सहायता के बिना किसे भी विषय का अनुभव नहीं कर सकते आपके बिना तो हमें केवल हर्ष से ही वंचित होना पड़ता है ऐसे श्री महाभारती अश्वमेध के परवड़ी, अनुगीता परमढ़ी ब्राह्मण गीता द्वांशोध्याय इस प्रकार से महाभारत अश्वेध पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में ब्राह्मण गीता विषय बाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ